मेरी की बुनियाद है वाह। जी सर। क्या वा। सर? क्या बात बिल्कुल। प्रोफेसर रहमान राही पिछले पचास वर्षों से कवि और आलोचक के रूप में कार्यरत हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार पद्मश्री साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता विश्व हिंदी सम्मेलन सम्मान कबीर सम्मान जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के पुरस्कारों के साथ साथ वर्ष 2004 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं कविता और आलोचना की अब तक लगभग डेढ़ दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हैं अनेक पुस्तकों का अनुवाद किया है और कितनी ही पुस्तकों का संपादन भी प्रोफेसर रहमान राही जिनका घर मंदिर और मस्जिद के बीचों बीच है जिनके मनोरंजन का साधन भी मंदिर के टेप और मस्जिद का भोंपू है और जो इंसानियत के अमृत्व की कामना करते हैं जीवन मृत्यु का सत्य कब जाना जाएगा क्या मृत्यु रेशम के कीट की तरह कभी अपने जाल में खुद नहीं उलझ जाएगी कब जीवन जय होगा और इंसान अमरता प्राप्त करेगा आधुनिक भारतीय साहित्य में कश्मीरी भाषा के साहित्य को प्रतिष्ठित कराने का श्रेय प्रोफेसर रहमान राही को दिया जा सकता है इस कड़ी में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने नव लेखकों से आग्रह किया है आज हमें भारतीय साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए अनुवाद को प्रोत्साहन देना है देश की विभिन्न भाषाओं में वैभवशाली संपदा बिखरी पड़ी है उसको समीप लाना है वो एक सार्थक काम होगा अनुवाद के लिए केवल भाषा पर अधिकार काफी नहीं है संस्कृति के गहन तत्वों को भी जानकर अनुवाद करना है तब भारतीयता की समग्र छवि से हम अवगत हो सकेंगे प्रोफेसर रहमान राही केवल कश्मीरी कवि नहीं हैं, बल्कि भारतीय चेतना के कवि हैं क्यों तुम खफा हो बातों से मेरी अगर बेअक्ल हो कहा कुछ है मैंने खता माफ करना कहा बेसुधी में मैं कौन हूं जो करूं इतनी जरूरत तुम एक हाकिम मैं नादान शायर किसे आए श्यामत जो बिना तुमसे पूछे गुलाबों को सूंघे करे वो बगावत तुम्हें इख्तियार रात को दिन बना दो सावन में भी पूस का दिन बना दो यूं ही कहो कुछ तो कानून बदले आंखें जो फेरो तो कश्मीरी कवि रहमान राही अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम उनकी मशहूर पुस्तकों के नाम हैं सनवन्य साज सुबहुक सौदा कलामे राही नौ रोजी सबा सियाद रूद कहवट बाबा फरीद और सबा ए मौलाकात अकादमिक समन्वय एवं परामर्श डॉक्टर कामिनी भटनागर आलेख गौरी शंकर रैना कलाकार बाबला कोचर मंजू मेनी, दिनेश वर्मा प्रवीण शर्मा राजेश आहूजा और सुनील लोहिया तकनीकी निर्देशन सतीश लाडे ध्वनियंकन बटीलैंग लिंगडो और अमिता भट्टी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है किशोर बच्चों हेतु मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर रेडियो पत्रिका किशोर जगत किशोर जगत में आइए सुनते हैं कार्यक्रम ताजमहल करिश्माए कारीगरी ये कौन कू खड़ा ये है सफेद पोष मिसाल हसी ताजमहल हसी तार सबसे खूबसूरत इमारत यामिट रोमानी इश्क की दास्तान का जिक्र होता है तो सबसे पहले तस्वुर में आता है बेमिसाल ताजमहल <गगाँगा> बेगम बेगम कहां हैं आप हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं इंतजार हमने तो आपके अमर दास्तान है इश्क की जिंदा निशानी की एक मजार उल्फत की एक जज्बे की शिद्दत की इश्क की इंतहा की एक मोहब्बत में शराबोर शहनशाह की और अपने महबूबा के इंतजार की और इन सबसे ऊपर ये दास्तान है एक वादे को वफा करने की किस मत का है नगमा ये हसी ताज महल ये आई सन सोलह इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक एक हिजरी मध्य भारत के दक्कन में बुरहानपुर के नजदीक जंग के कैंप के टेंट के अंदर रात का आखिरी पह की बीमार तीसरी बेगम मुमताज महल आखिरी सांसें गिन रही थीं हिंद को इतना कमजोर न जाना था मेरी मेरा दिल बैठा जा रहा है रखो घबराओ मत शाही हकीम, वजीर खान की दवा आपको मैं एक बुझने वाली शमा हूँ सोना कहो मुमताजा सोना कहो याद मेरी, क्या मेरी दुनिया से जाने की बाद भी आप आप मुझे याद करेंगे आप ऐसा क्यों कह रही हैं जब तक ये दिल धड़कता रहेगा आप हमेशा इस दिल में ही रहेंगे बहला ना तो कोई आपसे सीखे तो कहिए ना, आप ही कहिए। आपके दिल की तसल्ली के लिए हम क्या करें हम तो बस इतना चाहते हैं जहां भी आपके नसीब हो। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए हम आपके सिर की कसम खाकर कहते हैं कि हम आपके लिए एक ऐसी मोहब्बत की यादगार प्यार का एक महल बनवाएंगे, जिसकी मिसाल इस दुनिया में दूसरी ना होगी खुदा करे, बस, आप ठीक हो ये ही बस एक ख्वाहिश है की मेरी बस बस में नहीं, कि मेरी याद में आप जो कुछ भी बनवाएं। भी उसी में एक कयामत तक आपका इंतजार कर सके बेगम मैम आपको देते देते हैं देते हैं आपको बेगम मुमताज की मौत ने शाहजहां को मायूसी के सागर में डुबो दिया उनकी आंखों से उदासी के आंसू छलकते रहते थे शाही शायर लिखते हैं कि एक रात में के के सारे बाल सफेद हो गए थे थे सल्तनत के काम में भी उनका दिल नहीं नहीं लगता था लेकिन अपनी बेगम को दिया अपना वे भूले नहीं थे। एक दिन शहंशाह शाहजहा आगरा के लाल किले की मुसमन बुर्ज पर खड़े दूर दूर तक अपनी निगाहें घुमा रहे थे और वजीर आजम को भी वहां पहुंचने का पैगाम भेजा जा चुका था हम्म यही ठीक है ये पुरसकून जगह ये खुलासमा यही ठीक है जहां बना यही ठीक है जहां बना वजीर आजम आप गुस्ताखी बाफ जहा हजूर किसी गहरी सोच में डूबे मालूम दे रहे हैंजम हजूर यहाँ आइए वो देखिए वो हमारे ख्याल में यमुना के किनारे यहां से तकरीबन एक मील मगरब में वो जगह ठीक रहेगी हम चाहते हैं कि हमारे ख्वाबों की इमारत उसी जगह पर बने बेशक जगह हर तरह से मुवाफिक है और हा उनकाबिल वास्तुकारों शिल्पकारों संगतराशों और फनकारों तक हमारा पैगाम तो पहुंचा दिया था ना आपने हुजूर? आपके हुक्म के मुताबिक सभी यहां पहुंच चुके हैं और आपके दीदार के तलबकार हैं तो आप अभी उन सबको बाइज्जत दीवाने खास में बैठाइए वजीर आजम हम फौरन बिना वक्त जाया किए उनसे मिलना चाहेंगे बंदे को इजाजत दें जहां पना का इकबाल बुलंद हो अब्दुल हमीद लाहौरी जो सुप्रिंटेंडेंट आर्किटेक्ट थे उन्होंने ऐतिहासिक दस्तावेज बादशाह में ताजमहल की तामीर का ब्यौरा दिया है उनके अनुसार देश विदेश से अपने अपने फन के माहिर कलाकारों को बुलवाया गया था तजुर्बेकार मीर अब्दुल करीम